पूर्णमद पूर्णमदर्णमुच्य पूर्णस पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शां शां शेह ओ भद्रंग शृणुयाम देवा भद्रम वशेमाक्ष ंगनूषेम देवृत स्वस्ति नईद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति नोफा विश्व स्वस्ति्योरी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा ओ शादे शां शर शराचार्य केशव पादरायण सूत्र भाष वंदे भगवर गुरुरात्मे मूर्तिभागिने वोमद्याय दक्षिणमूर्त नम शांदे शे माणु क्य उपनिषद सगल उप्रष मुकुटमणि के समान है संपूर्ण चारो वेदों में एक शाखाएं हैं जिनमें संहिता भाग के 11 शाखा माने गए हैं जो उपलब्ध है और ब्राह्मण भाग के इस 220 की दो और कुछ लोगों ने कल्पना करके इधर उधर के आधार पर 240 सौ चालीस भी छाप रहे हैं इन भाग के सब लुप्त प्राय है और यह जो मांडव्य उपनिषद है अथर्वेदी ब्राह्मण भाग का उपनिषद है और इस पर भगवान गौरपाल आचार्य जी की कार्यकाए जो आजातवाद है उसके स्थापना की है और इसमें मुख्य रूपेणा इसकी प्रशंसा आपको मुक्ति को उपनिषद में मिलता है प्रथम अध्याय के छब्बीसवें श्लोक में मांडुक्य में मे कमे वालम मांडुक्य में कमे वालम मुक्षुणा विमुक्त एक ही पर्याप्त है का मुक्ति के लिए अलाम पर्याप्त हम बहुवत और अन्यों की कोई जरूरत नहीं है मध्यमाधिकारी के लिए 10% उपनिषद मंदाधिकारी के लिए 28% उपनिषद इत्यादियों का वर्णन किया एक सौ आठ एक आठ सब का नाम लिया ऐसे वो परिषद अपने आप पढ़ के तो कोई समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि सब प्रणव की चार मात्राएं अ, और तुरिया मात्रा और उसके अनुसार आत्मा में चार अपा की कल्पना कर ली तो सारे का व्याख्या जो जिस ढंग से समझाया जाता है वह छांदोग परिषद का जो सिद्धांत है जो कहा हुआ अनुसार आचार्य देव विद्या विद्या साधिष्ठा भवधि आचार्य से जाना हुआ प्राप्त किया हुआ विद्या ही अपने साधि लक्ष्य को प्राप्त कराने में समर्थ होती है अन्य नहीं इसीलिए सबसे कठिन होने के कारण से यद्यपि सकल उपनिषदों में से अत्यंत लघु कायक उपनिषद किया है केवल बारह मंत्र पाण्ड्यों इन इस पर जो कार्य है वो 215 श्लोकों में कारिका किसको कहते हैं अल्पाक्षर सदी बहुवर्तक श्लोकवत्तम कार्यत्म अल्पाक्षरों से युक्त होता हुआ बहुत अर्थों को प्रकट करने वाला श्लोक वान ग्रंथ को कार्य ग्रंथ कहते का हैं और ये मांडू की परिषद पर लिखी हुई मांडू की कारिकाएं चार प्रकरण विभक्त होकर बनाया इन्होंने आगम प्रकरण है जिसे 29 कार्यकांड केवल आगम ने ये 12 मंत्र जो परिषद की उसके आधार पर लिखा हुआ उसके बाद वैखत्य प्रकरण मिथ्या प्रकरण उसमें 38 श्लोक है तीसरा अद्वैत प्रकरण उसमें 48 श्लोक है और अंत में शांति प्रकरण जिसमें 100 श्लोक है कुल मिलाकर दो सौ 215 हैं। ऐसा मंगलाचरण वही है जो अन्य आपने अथर्वेदी कर चुके हैं प्रश्न में मुंडक में ओम भद्रंग गणेवी सुनिया करने भी चांदस है कर्ण ही भद्रम शुणियामा और कोई भी शांति पाठ ओम होता है बताने के लिए तो निर्गुण निराकार विशुद्ध ब्रह्म का प्रतीकात्मक ओम है उस ओम से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ अदितार्स प्रतीक को स्मरण करने से अंतर्ण शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है ओम ओंकारश्चात शब्दे तो ब्रह्मण पुरा कंडित मांगलिका बोभ मनुस्मृतिकार कहते हैं ओम और अथा ये दो शब्द अत्यंत मंगलवाचक है कि सृष्टि के आदि काल ब्रह्मा जी के मुख से यही दो शब्द सबसे पहले निकले थे ओंकारस्त शब्दे ब्रह्म आदि काल में ब्रह्मा जी के कंटम भित्वा उन्होंने अपने मुंह से बोलने की इच्छा नहीं करी कि मैं यह शब्द बोलू कर भेदन करके सोधा नहीं कर गया ओम और कंटम भित्वा ओंकार ब्रह्मण पुरा कंटम्वा निर्यातो ंठ का वेदन कर दो निकले सुध निकले हुए होने से तस्मात मांगलिकाउ इसलिए दोनों के दोनों अत्यंत मांगलिक शब्द हैं पहले सूचारण करके थे भो देवा सामान्य प्रार्थना है पूर्वार्ध में उत्तरार्ध विशेष है सामान्य रूप से भो देवा समस्त देवता लोग आप ऐसी कृपा करें हम पे कि हम इन कानून के द्वारा सदा कल्याण प्रद परिषद शब्दों को ही श्रवण करें भद्रम पश्ये अक्ष भी रज यजन करने वालों की रक्षा करने वाले देवदा लोग आप लोग अक्ष भी यहां पर भी है जो शब्द है मे आंखों के द्वारा हम सदा कल्याण प्रदायक पुण्य प्रदायक दृश्यों को ही हम देखें प्रार्थना क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे अपने कमरे से बाहर अपने कमरे में मान लो आप अच्छे अच्छे फोटो लगा के रख ली हैं गुरु के भगवान के सब के इन बाहर निकलते हैं आपको क्या मिलेगा सब अश्लील चित्र देखने को मुझे जहाँ सड़क पे गए सब आगे रंगी सूसर लगे हुए इधर उधर लटके पड़े किसे घर में जाओ आजकल वहाँ हाल भले भक्त संघ में जाते हैं महात्मा समझते हैं आसमान समझते हैं फिर भी ऐसों के घरों में भी उनके जो लोंडे हैं लड़के हैं वो सिनेमा एक्टरों की फोटो जाओ तो वही देखने पड़ेंगे इसलिए प्रार्थना किया जाता है अरे देवता लोग आप हम पर ऐसी कृपा करो हम जहाँ भी जाएं, ऐसे तस्वीरों को ना देखना पड़े ऐसे चित्रों ऐसे दृश्य को हमें देख लाना पड़े हिंदु सदा ही कल्याण प्रदर्शन को हम देख सकें श्री रंग सुतुष्टमा सतन भी वैसे म देव और जो कुछ हमारी आयु है भोदेव संबोधन मानते हैं हे देवा हितम यदायु हो वैसे मेवे प्यो हितम ऐसा व्यक्ति पद मानते हैं देवताओं के हित में ही हम सदा अपनी पूरी आयु को वैसे मयोग करें धारण करें ऐसे होगी स्त्री रंगई ही दृढ़ अवय और शरीर से तुष्टवान सहा स्तुति करने वाले हम लोग केवल देवताओं के हित मात्र के लिए ही संपूर्ण जीवन को धारण कर ले ऐसे सामान्य रूपेण प्रार्थना करने के बाद अभिशेल देवताओं का नाम लेकर के प्रार्थना करते हैं स्वस्त्र इंद्र वृद्ध श्रवाहा बहुत व्यापक है श्रवा माने यश जिसका सर्वत्र व्यापक है यश जिसका ऐसा जो इंद्र वह हमारा कल्याण करें और महान यशस्विंद्र देव हमारे कल्याण करें और स्वस्थ पूषा विश्ववेदा विश्वे सर्वे विश्वम सर्वम व्यक्ति की विश्ववेदा सब कुछ को जानने वाला महान ज्ञानवान जो पुरुष पूषा देवता उन्हें सूर्य भगवान वह हमारा कल्याण करें अथवा पूषा देवता अलग है एक और भी जिसका दान तोड़ दिया गया था है ना दक्ष में जब दक्षवस करने लगे तो हंसते रहे ना पहले ये जब शिवजी का अपमान हुआ और सती उस दुख में कूद गई तो ये दोनों हंसते थे एक देवता पूछा गया होता दांत दिखाते हुए अब्बान जब क्रोध आवेश में आकर गए जटा को फेंक दिया और जटा वीरभद्र बनकर गए पूरा ध्वंस करने लगा जो इनको पीट करके पूरी दांत बत्तीस दांत निकाल के फेंक दिया वो तो पूछा गया होता इसलिए वेदों में आया कि पूछा देवता के हमेशा पिस्ट पीसा हुआ ही अवश्य देना पड़ता है तो चबा नहीं सकता ना वो खा नहीं सकता दांत ही नहीं गुल करना पड़ेगा उसमें जो भी डालना चाहिए जो भी हो पूरी पूछा एक नाम सूर्य का भी है और अरिष्ट मे गरुड़ भगवान जो कैसे हैं अरिष्ठ नेमी ही सगल आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक है अरिष्टों को नाश करने वाले ऐसे जो गुरु भगवान स्वस्ति हमारा कल्याण करें इन नो बृहस्पति तो विशेषण दिया देवताओं को इंद्र को विशेषण दिया वृद्ध स्रवाहा पूछा विशेषण दिया विश्वदेव अवेदाह और तार्क्ष के लिए विशेषण दिया अरिष्ट ने बृहस्पति के लिए कोई विशेषण नहीं तो गुरु है ना गुरु को कोई विशेशन? गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म निर्विशेष है वहां विशेषण देगा तो सविशेष हो जाएगा वो से विशेषण जो चाहता है वो सविशेष वो तो निर्विशेष नहीं निर्गुण नहीं हो सकता सगुण हो जाएगा। इसलिए वेद महान मंत्र बड़ा सोच समझ करके कोई विशेषण नहीं दिया बृहस्पति ही हम सब का कल्याण करें इस प्रकार से त्रिविध ताप की शांति के लिए तीन बार ओम शांति शांति शांति कर दिया गया आप आचार्य शंकर पाला मंगलाचरण शुरू करते हैं ये बता चुका हूँ बहुत ही कम उपरिषदों के भाष्य में मंगलाचरण है ना कठोपरिषद में है यहाँ है तैत्री में है इस तरह से बहुत ही कम में दिया वृदान्य के शुरू में भी एक श्लोक दिए हैं तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर देंगे मंगलाचरण भी अत्यंत विलक्षण है या विधिमुख से ताला मंगलाचरण दूसरा निषेधमुख से मंगलाचरण कर रहे हैं विधिमुख का मतलब क्या भाव रूप धर्म पुरस्कार वस्तु प्रतिपादन विधिमुखम भाव रूपी धर्मों के कथन पूर्वक जो अद्वैत ब्रह्म एक में अद्वितीय ब्रह्म है यहाँ वस्तु उसका प्रतिपादन करने का नाम विधिमुख है भी लगा सकते हैं, यहां तो वर्तमान में वस्तु है कहीं भी जैसे तर इसलिए अभावरूप धर्म पुरस्कार तो प्रतिभा मुख्य अभावरूप धर्मों के निमित्त बना करके वस्तु का प्रतिपादन करने का नाम निषेध मुख होता है इस प्रकार है दो तरीके से हमेशा वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है उसमें से पहला श्लोक से यहां मंगलाचरण से भगवान भाष्यकार अपने विधिमुख से ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करेंगे और दूसरे श्लोक से निषेध मुख से प्रतिपादन करने वाले हैं देखिए है। पहला मंगलाचरण प्रज्ञानांश प्रधान करोगान ु भोगास्थेष्ठा पुनरपीषण कामजन्यान पीता सर्वान् विशेषा स्पित मुद्रभुं माया भोजय नो मैरी परमृद ब्रह्मय ब्रह्मय तो ब्रह्म है, उसको मैं नमस्कार करूंगा कैसा है वह ब्रह्मा? परम अमृतम अजम ब्रह्मा। वह पर निर्दिषय है निर्दिषय होने के नाते वह अमृत मरण धर्म नहीं अतव वह अजो विनाश ही नहीं होता है उसका जन्म भी नहीं हो सकता कि जिसका जन्म होता है उसका जरूर विनाश होगा जिसका विनाश होता है जरूर उसका जन्म होगा ऐसा वह ब्रह्म है जिसको हम नमस्कार करते हैं। लेकिन वह निर्देश क्यों है भाई निर्देशत्वाद अमृतत्व अमृतत्वादत्व यद तक ब्रह्म न कदम निर्देश है तब कहते हैं कि अवस्थात्रय प्रयातीत होने के कारण निर्देश या जागृत स्वप्न और सुशक्ति तीनों अवस्थाओं से परे तुरी को ब्रह्म कहेंगे देखिए पहला पाद श्लोकों का जागृत अवस्था दूसरा पाद स्वप्न अवस्था तीसरा पाद सुशक्ति अवस्था चौथे पाद सूर्य पूर्व को ब्रह्म प्रज्ञान प्रथा प्रज्ञान मैंने ब्रह्म प्रज्ञान किसोकते हैं ब्रह्म गो ब्रह्म का अंशु के समान अंशु रश्मियों के समान रश्मि कौन है जीव चिदाभास जो प्रदानी इन चिदाभाष से भी निकलता हुआ जो प्रदान बने विस्तार उन विस्तारों के द्वारा विस्तार कैसे होता है वृत्तियों के माध्यम से चिदाभाष से फिर प्रतिफलित हो गया किरण सूर्य से किरण निकल रहे थे वो आगे दर्पण पे दर्पण से फिर प्रतिफल से प्रज्ञान है ब्रह्म, उसका अंश के समान समानांश जीव छिदाभास और उसका प्रतिफल का नाम प्रदान वृत्ति सूर्य सूर्य प्रतिबिंब प्रतिबिंब से निकला वह किरण उनके द्वारा हम कर रहे हैं इन वृत्तियों के द्वारा स्थिर चरण निकर व्यापी भी वृत्तिया स्थिर और चल मचल और चल स्थिर मने अचल पदार्थ पत्थर घट वगैरह चल मने चल पदार्थ मनुष्य कुत्ता घोड़ा बिल्ली वगैरह इनके निकर निकर मैं समूह चराचर समूह को व्याप करते हुए व्याप वृत्तियों के द्वारा लोकान व्याप्या लोकान मन लोग नहीं लोकान विषयान व्याप्या इन वृत्तियों के व्यापार करते हैं घटपट्टा पटता विषयों के लोग सबसे कह रहे हैं लोकान मन विषयान घटपटादी यहां पर जागृत वहां व्याप कर हम करके आ रहे हैं स्थिष्ठान स्थूलतम पदार्थों को भूक भोगान भोगान भुक्त मत्व पदार्थों को हम भोग करके उन भोगों को भोग करके सुख दुख का भी साक्षात कर रहे ना भोग उन भोगों को भोग करके फिर हम क्या करते हैं जागृत में भोग रहे हैं लगातार सुख दुख मोह तीन चीज क्या तो सुख है या दुख है या मोह इन तीनों का भोग लगातार चल रहा है कोई न को, कोई कोई ना कोई लगातार चलते रहते भोगानिष्ठान स्थूलतमान स्थलतम भोगों को भोग करके स्थूलतम विषयों को स्थविष्ठान विषयान का लोकान का विशेषण बना लीजिए स्थूलतम विषयों को क्योंकि स्वप्न में क्या होता है वासनामय विषय होता है ना स्वप्न में वासना में विषय होता है और जागृत व्यवहार में स्थूल विषय प्राप्त उनके सुख दुख को भोगने के पश्चात पुनर्पिषण काम जन पुनरअपि फिर पुनः क्या करता है ये अब इंद्रिया भी सहायता से नहीं भोगता धीषण मैंने बुद्धि उद्भासितान से प्रकाशित किए जाने वाले कामजनयान कामरे वासना उनसे जन्यो विषयों को भुक्त दोबारा अध्ययन कर लेंगे या उनको भोग करके स्वप्न में इतना स्वप्न का पुनरअपिधी काम जन यहां से आता स्वप्न की चर्चा जन्यान भुक्त अध्ययन कर लेंगे तो है पहले उसको यहाँ दोबारा देनी पड़ेगी फिर क्या करेगा सर्वान विशेषान सपि मधुबन फिर क्या करता है उन सकल विशेष जागृत और स्वप्न में स्थूलतम विषय और विषय जो स्विन्न घटपटाली का अनुभव कर रहा था जागृत और स्वप्न उन को पी गया मैंने अपने में लीन कर लिया अपने अविद्यालय लय कर डाला करके सपि सोता शक्ति मधुर भंग में क्या है आप आनंद का भोग कर रहे हैं इसलिए हम सुगम आनंद पूर्वक नहीं कहते हैं आप क्या कहते हैं हम सुगम सुख को आन... जो वास्तव में आनंद अनुभव हो रहा है आप क्या कहते हैं सुख को अनुभव कर रहा हूं ऐसा आप कह देते हैं मधुर भूंग इसलिए कविया वह मधुर भूख बन जाता है आनंद को भोगने वाला होकर के रह जाता है ऐसा होकर के वह तीन अवस्थाओं को पार कर रहा है माया भोजन न माया न भोजन माया के द्वारा हम सब जीवों को भोग कराते हुए माया संख्या परम अमृतम इत्यादि माया संख्या तुर्यम मैंने माया के द्वारा कल्पित अवस्था त्रयरूपी संख्या की अपेक्षा से चौथा संख्या दिया गया ब्रह्म को ब्रह्म को चौथा चीज है पहला जागृत दूसरा स्वप्न तीसरा शिशु उसमें चौथा उधर ब्रह्म बैठा है ऐसे कोई चीज नहीं है जाग्रत जागृत सप्रो परिच्छि जैसे चौथा कर्ण से क्या हो गया इसके सो कोई परिचिन होगा अवस्था विशेष इसमें कहते नहीं माया संख्या ने माया जो कल्पित जो तृप्त संख्या थी तीन संख्या जागृत शक्ति में उसकी अपेक्षा से केवल कहा दिया जाता है यह तुरी चौथा है कौन ब्रह्म आप यह अपना स्थूल और सूक्ष्म जो अनुभव हुआ है जागृत शुक्ल में और अविद्या में लय करके सारे वस्तुओं में जो आनंद अनुभव हुआ था आंशिक उस सारे अनुभवों के पीछे से कह दिया जा रहा है इस ब्रह्म को चौथा अतएव वह निरपेक्ष इसलिए वह परम निरपेक्ष अवस्थाओं के लिए माया की अपेक्षा है माया भोजन न कर माया के द्वारा ही हम सब इन विषयों को भोगते को और से वगैरह ब्रह्म के लिए माया की अपेक्षा नहीं माया से अवस्था त्रय का भोग होता है हम माया को छोड़ देंगे या माया का मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है जब तब क्या अनुभूति होगी का अनुभूति होगी और उस अनुभूति में किसी की अपेक्षा नहीं है इसलिए तो परमम परम मने पर निर्देश जिसमें निर्देश है इसलिए वामरत है मरण धरना नहीं हो सकता और जब मर्ण धर्मा नहीं होता निश्चित रूप वा जन्म वाला भी नहीं है वह है ऐसा जो ब्रह्म है उसको हमारा नमस्कार वेदांत के बोलने की नहीं है। और जैसे अन्यत्रा है वेदांत के ग्रंथों में वही समझना यहां पर भी तत्व अर्थों की ऐक्यता ही विषय है उसको यहां पर ब्रह्म न तो ऐसी कह दिया नतोस्मि अस्मदर्थ का तदैक्य का स्मरण रूपी नमन जो है सूचना करते हुए ब्रह्म का जो तत्पद का है वह प्रत्येक तप से अभिन्न इसे सूचित करता हुआ तत् और तंग इन अर्थों की ऐक्यता ही यहाँ विषय है यह ब्रह्म यतन नतोस्मि इन शब्दों के माध्यम से कह दिया गया और यह शब्द उद्योतक है ब्रह्म तन ऐसा व्याख्या करने से इसकी संबंध की ज्ञापन हो जाता है और प्रयोजन क्या है संसार के समस्त अन्य निवृत्ति पर मोक्ष प्राप्ति ही प्रयोजन है और अधिकारी इसका साधन चर संपन्न व्यक्ति है वही वेदांत अधिकारी होता है विवेक वैराग्य छठ संपत्ति और मोक्षता वही होता है वास्तव में वेदांत अधिकारी जहां विवेक और वैरान ज्ञा करना हो तो विदांत श्रवण कर लो और क्या अधिकारिक तो भले नहीं है श्रवण करने में कोई आपत्ति थोड़ी बीज बोते रहना है कभी न कभी अधिकारी तो आ ही जाएगा ना किसने किस न किस जन्म में पहले जमाने में तो गुरुकुलों में सभी को प्रसिद्ध सुनाया जाता था पढ़ना ही पड़ता था विषय को सामान्य पाठ करेंगे तो प्रसिद्ध पाठ करेंगे अर्थ जिज्ञासा अर्थ भी कर लेते थे अच्छे ग्रहस्थों का वर्णन आया इसीलिए वेदांत सामान्य रूपे न है ही लेकिन मोक्षाधिकारी जहाँ संन्यास की बात है और ज्ञान की बात है वहां तो पूरे संपन्न होना अत्यंत आवश्यक होता है यानी हाँ पूर्व पक्ष कहना है भाई सारा संसार में आपने कह दिया अद्वितीय है स्वतः संसारी ब्रम है वेदांत प्रमाण से ज्ञात है फिर तो व्यवस्था त्रे कौन है फिर? ये भोक्ता लोग जो सबको अनुभव में आ रहा है और हम सब को भोग कराने वाला वो ईश्वर है है ना? इंद्रारूढ़ानी माया रामायण राम निजंद दौड़ाता हुआ दौड़ाने वाला वो बैठा हुआ है ईश्वर अलग लग रहा है और दौड़ रहे हैं जो ये जीव अलग लग रहा है और अनुभव भी बता रहा है सब भेदी भे दिखता संसार में और आप कैसे कह लेते हैं वो ब्रह्म और जीव ये वह जो ब्रह्म जो मैं हूं वो मैं उसको अपने आप के स्वरूप को नमस्कार करता हूं कैसे होगा और सामान्य रूप नमस्कार भी भेदनिष्ठ होता है स्व उत्कृष्ट को व्यक्ति क्या करता है नमस्कार करता है और उत्कृष्ट निकृष्ट भाव यहां पर ब्रह्म और जीव नमस्कार करता जीव और नमस्कार ही ब्रह्म मैं उत्कृष्ट भावपुर तो नमस्कार हम के नाते द्वैत सिंह देखो प्रज्ञान ब्रह्म प्रकृष्ट जन्मादिटस्थ ज्ञान जब्ति रूपम वस्तु प्रज्ञान त्रम आंधगिरी नीचे से पांचवीं पंक्ति प्रकृष्ट जन्मी विक्रिया रहित क्या प्रकृष्टता है ज्ञान में ज्ञान में यही प्रकृष्टता है कि जन्माली सकल विक्रिया रहित है वो ज्ञान ऐसे ज्ञान को तो प्रज्ञान जिसकी इंद्रियादि के माध्यम से जन्मादि हो रहा है वह ज्ञान को नहीं लेना इसलिए कहते हैं इंद्रियादि के माध्यम से जो ज्ञान है वो प्रज्ञान नहीं है वो केवल ज्ञान है प्रोप सर्गव से आर्थ गया जन्मादि रहित ज्ञान ऐसा क्रिया रहित तो ज्ञान का नाम प्रज्ञान कूटस्थान ज्यक्ति रूप में ज्यक्ति रूप ऐसा जो वस्तु है उसका नाम प्रज्ञानम है और ब्रह्म ही है तो यही तरह प्रसन्न महावाक्य में आपने देखा है प्रज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म रूप है अनुभूति रूप है यह वृत्ति ज्ञान रूपा भी नहीं है और ज्ञी रूपा भी नहीं है हाँ। किंतु न ज्ञाता है वह न्ञे वो, वो। किन्तु ज्ञान स्वरूप है ना अनुभवीता है न अनुभू वस्तु है किंतु अनुभूति स्वरूप ही है ऐसे तत्व का नाम प्रज्ञान है वो ब्रह्म है उसका तस् अंश वो रश्मि जीवा चिदा भाषा उसके अंशु अंशु मैं रश्मिया रश्मि के तात्पर्य क्या लेना है ब्रह्म की रश्मि क्या है जीव चिदा भास सूर्य प्रतिबिंब कल्पा निरूप्य सूर्य प्रतिम्ब के सदृश है निरूप करने योग्य निरूप्य माणा विचार विचारे योग्य हो बिंब कल्पात ब्रह्मणों भेदे ना चीव चेरा बास बिंब रूपा जो ब्रह्म है उससे भिन्न नहीं है अंशु अवय अवी है ना? अंश और अंशी में अभेद होता है भेद को लग रहा प्रज्ञा हुआ जीव ब्रम्य हो गया वृत्तियां भी निकल रही है विस्तार तई अप शरीर व्यापी कैसे हैं उनके द्वारा अपरियायम एवं युगपथ संपूर्ण शरीर को व्याप्त कर लिया जाता है तदेवा तो इसको कह रहे हैं स्थिर, चरा, चरा, निकरा वृक्षाद चर निकर जो स्थिर है मनुष्य इन सब समूहों को व्याप्त करने के स्वभाव वाले वृत्तियां आपकी सह जो है चिदा निकलते रहते हैं लोका, लोक इति। लोक कौन है वो विषय घटपट आदि संसार के अंदर विद्यमान जो वृक्ष स्त्रीचर, उन सभी विषयों को व्याप्त करके विषय संबंध होती तत्फलम त देती विषय के साथ संबंध कथन करने से उनका ज्ञान भी विषय ज्ञान होता है जागृत में केवल क्या ना नहीं भोगा सुख दुख का साक्षात्कार तक साक्षात्कार होते रहता है उनकी श्रविष्ठता क्या है उनकी स्थूलत श्रविष्ठत्म स्थूलतमत्व स्थुलत्त। क्या स्थूलता है कहे बुद्धि बुद्धिवृत्त अभिव्यक्ताया स्थलता स्थूलता यही है बुद्धि वृत्ति में, तो में अभिव्यक्ति हुई है बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य ऐसी जो परिचन्नता आना ही उसकी स्थलता बुद्धि के वृत्ति में जो चैतन्य प्रतिबंबित पड़ा है वही उसकी स्थलता है ब्रह्म पहले बुद्धि में प्रतिबिंबित पड़ा तो चिदावास हो गया जीव हो गया और वह जीव स्थूल रूपता को प्राप्त करने मतलब क्या वृत्ति में आ जाना वृत्ति रूप प्राप्त कर जाना ही है सुख तो दुख का स्थूल तमत्व प्रयुक्त और वह विषय जो जन्य सुख दुख आदि से स्थूल तमत्व को प्राप्त कर जाता है स्थूल से वो स्थूलतर होगा जब इंद्रियों से बाहर निकल गया स्थूलतर हो गया विषय को प्रकट करके सुध को मोह का अनुभव कर लिया लियातम तो तो भाव को प्राप्त करके जीवात्मा तद विषय निष्ठान स्थलतमत टिप्पण देवता द्वारा बुद्धि तत्व विषयागार तान चन्यु क्या है वह स्थलतमत्व और स्पष्ट करते इंद्रिय के देवता कौन के देवता सूर्यादि उनसे अनुग्रह होकर के गया? ये बुद्धि, विषयाकार को हो गई, घटाकार को, को प्राप्त हो गई और उसे का भोगों को अनुभव करती है तो इस तरह से स्थूलता को प्राप्त करता हुआ सुख दुख का भोगों को भोग करके भुगतवा भोग करके आगे जोड़ना पड़ेगा सोपीति संबंध है सो जाता जागृत ब्रह्मणि तो मुक्तम इसके द्वारा यह कह दिया गया कि जागृत अवस्था ब्रह्म में कल्पित है आप कल्पना कर लेते आप अपने में जागृत की कल्पना कर ले रहे हैं अपने में स्वप्न की कल्पना कर ले रहे हैं अंतर है जागृत में अस्व से बाह्य में शरीर से बाहर विषयों को देखते हैं और उस विषयों को सत्य मान लेते हैं और शुक्र में आप के भीतर ही नाड़ी विशेष में वासना में विषयों की कल्पना करते हैं और उन वासना में विषयों को आप उतनी देर सत्य मानते हैं किंतु जगती बराबर उसको मिथ्या मान लेते हैं लेकिन जार दोस्तों को कभी मिथ्या नहीं मानते मरने तक वेदा हाँ सुनते हैं कहने के लिए तो कह देते हैं जागरूक में क्या है विषय में क्या है लेकिन सत्य तो दूर नहीं होता मिथ्यात्व तो को निश्चित करके उसके साथ व्यवहार करना बहुत कठिन काम है ऐसा नहीं क्या उसके लिए बहुत दृढ़ विवेक चाहिए धैर्य चाहिए धीरे इसलिए ना हर जगह धीरे नहीं तुरंत ताजा में हो जाएंगे आप असत्यता उसके अंदर। उसके साथ ताजा ना होता नाटक जैसे करते रहना सारा जीवन मिथ्याभूत वस्तु है इसलिए तो मेरी मिथ्या व्यवहार है और मैं सब खेलों का साक्षी हूं अपनी साक्षी भाव में सिद्ध होकर के शास्त्रानुसार कर्तव्य कर्तव्यों को प्रारब्ध अधीन होकर के करना बिल्कुल कर एक सिनेमा एक्टर जैसा है यह शुद्ध वेदांती और एक सुपर एक्टर में कोई अंतर नहीं है सुपर एक्टर में क्या है डायरेक्टर के अधीन एक्टिंग करेगा डायरेक्टर डायरेक्शन है कैसा कैसा करना है आपने सामान्य प्रणव बता देता है, है और साहब जितने ये गुंडे बदमाश तो है नहीं मित्र लोग है, वो। गुंडे है क्या है? वहाँ पे वो वो करेगा मारेगा गोली भी चलाएगा इस वो जो एक्टिंग कर रहा है है उसे पता है ये कोई ना गुंडा है ना बदमाश है ना कुछ भी नहीं है सब मित्र लोग हैं सब सिनेमा एक्टर है पूरा पक्का ज्ञान फिर भी डायरेक्टर के अधीन होकर के जैसे निर्देश है वैसा सारा करेगा सब मिथ्या है उन सारे चीजों को मिथ्या जानता है सारा जो सेटिंग हो रखा है सब कुछ मिथ्या है विज्ञान तो में लेमात्र भीतर से संशय और अब मन माने भी नहीं कर सकता में कुछ भी कर सकता है क्या डायरेक्टर उसके अधीन करना पड़ेगा वेदांति का हाल है डायरेक्टर ईश्वर बैठा है प्राण कर्म तय कर चुका है उस प्राण क्रम अधीन होकर गया है। आपको सारा मिथ्या त्रश्य के साथ सकल व्यवहार करना पड़ेगा बताओ उसके लिए आसान है करना क्योंकि वो जानता है तो कुछ होना नहीं है तो कल पैसा मिलेगा और यहां ना कुछ मिलना है सब कुछ हो रहा है कर्तव भोक्तृत्व का त्याग करके अरे वेदांत की परीक्षा आपके अंदर कितनी वेदांत उतरी है इसकी परीक्षा विषम अवस्था में होती है सब कुछ अनुकूल है तो क्या है हाँ बढ़िया वेदांत है जब प्रतिकूल स्थिति आ जाए तब तो अधिक रहे आप कर्तव्य कर्तव्य शास्त्र जैसा कह रहा है प्रारद कर्माधीन होकर भी अपने उसे बहना नहीं है उस प्रतिकूल अवस्था में उससे वेग बनाए रखते हुए शास्त्र से करते धर्म धर्म सचिं करते हुए प्राथक्रम से अधीन होकर के काम करना है व्यवहार होना है तब समझो कि वो असली वेदांति और यह प्रतिकूल अवस्था में बिखर गया बिगड़ गया तो क्या यही सभी पढ़ने वाला पढ़ाने वाला सब सबके लिए परीक्षा अब प्रतिकूल क्या होता है विद्यार्थियों में अश्रद्धा पैदा हो जाती है कि समझ नहीं पाते ना उतरी विवेक तो नहीं होता नहीं है और स्थूल जब बाह्य घटना है या जो भी हो रहा है उसको स्थूल दृष्टि में सतत पूर्व पकड़ लेता है तो असरधा हो जाएगी और ये, ये भी है ये भी आगमा समझिएगा तो तो, तो वेदांत और पक्का जब तब तो इन विद्यार्थी में समस्या आती है तुम जितना लगा लो कुछ भी कह लो अपने स्वरूप से अपने अधिक रहना है उस प्रतिकूल अवस्था में सबको नियंत्रण भी दिया समय सब तो अज्ञानी ले विद्यार्थी और कईयों को उनके प्रतिश्री होगी तो बताया सच बोल रहा हूँ उसके बोलने को सच मान ली हमारा जी पर संशय कर लिया कईयों ने विचित्रता है संसार ये सबसे बड़ी कठिनाई होती है ऐसे जगहों में अपनी श्रद्धा की परीक्षा है इसलिए यहां पर कहते हैं कि वह दोनों भोग भोग रहा है समझो कर मोहत्मक जागृत का भी आवन ऐसी जागृत हेतु धर्मर्म क्षय आनंद जागृत के कारण का होने के आनंद। के हेतु कर्म का होने से उसे नोचते अभी न चत्र बाह्यान इंद्रिया स्थूला विषयाष्च सन्ती क्योंकि स्वप्न में न बाहिंद्रिया काम करती है स्थूल विषय ही रहता है किन्तु धीषणाशबित बुद्धियात्मान वासनात्मान विषया भाषंते दिशन के शब्द के द्वारा चलित केवल बुद्धियात्मक और वासनामय विषय हुआ करता है वासनात्मान विषया भाषंते भी भाषित होते वासना जनिता वासना विशिष्ट बुद्धि परिणाम रूपा ये बुद्धियात्म है बुद्धि का, का परिणाम रूपा और वासना का से जन्य है जो ऐसे विषयों को वह भाषण तान अनुभूय सपीति उनको अनुभव करके वह सो जाता है तो कैसे प्राप्त हुए तो कैसे कामजन्य काम ग्रहणम कर्म अविद्योर उपलक्षण काम कर्म अविद्या केवल कामना कहीं कैसे उत्पन्न कर देंगी अविद्या और अविद्या में विद्यमान जो आपके पुण्य पाप कर्मों से वजह से कुछ कामनाएं कुछ वासनाएं है, जगते हैं और वे वासनाएं विवासना को प्राप्त करती कर जाते अविद्या कर्म का द्वारा ही स्वप्न देखा है अवस्था दल्पना ब्राह्मणी दर्शित इस प्रकार से अवस्था कल्पना ब्रह्म में दर्शा करके तत्व की कल्पना उसी में शिष्यति कल्पना हुई है यह भी दिखा रहे हैं इस मंगलाचरण में सर्वे विशेष सर्वे विषया सूक्ष्म स्वरूप स्वात्मी अज्ञाने प्रविलाप्य प्रलाप्य स्वीते तो कहा ये सारे विशेष जो कि सर्वे विशेष क्या चीज है सकल विशेष यह सारे विषय कौन सा विषय जागरूक में देखो स्थूल और स्वप्न भी देखा हुआ सूक्ष्म मतलब अपने ही अज्ञान विद्या में इन सब लीन करके सोता है कारण भाव से जागृत और स्वप्न कार्य भाव था और सशक्ति कारण भावे कारण भाव में रहता है तो तो तो आनंद प्राधान्य प्रत्या लेकिन वहां आनंद प्रधान रहता है उसी अभिप्राय को कह दिया मधुर भुक्त अवस्था त्रे से माय कृति से मिथ्याभूत से प्रतिबिंब कल्पेश असम संबंधितम इव आम वर्त वास्तव में कौन भोग करा रहा है ब्रह्म ही भोग करा रहा है कैसे भोग कराता है कदम कर माया भोजयन्नो। माया के माध्यम से भोग कराते हुए किनको हम सबको कौन कराता है ब्रह्म ही कराता है वैश्व ही कराता है कैसे वही समझा रहे अवस्थात्र मायाकृत अवस्थात्र कैसा है माया कृत है मिथ्याभूत है प्रतिबिंब कल्पेशु और प्रतिबिंब के सदृश ऐसे अस्मासु ऐसे हम लोगों में प्रतिबिंब प्रतिबिंबभूता प्रतिम्ब अस्मासु असमाशु प्रतिबिंबभूता हम लोगों में हम जीवों में संबंधिता इव उन तीन अवस्थाओं का संबंध हुए के समान आपादन करके हम लोगों को भोग कराता हुआ ब्रह्म वर्तते ब्रह्म रहता है समझो अतः अतो ब्रह्म अवस्थात्र इसलिए ब्रह्म में ही अवस्थात्री की कल्पना मानना तदवंतो जीवा मायावी परिशुद परिकल्पित इसलिए अवस्था त्रय वाले जीव और मायावी जो ईश्वर और तीसरा है यह ब्रह्म ये सारी चीज जो है ब्रह्मणी परिशुद्धे, परिकल्पम सगुण सागर जो मायावी ब्रह्म है और सगुण सागर जो जीव जीव और ईश्वर है दोनों के परिशुद्ध निर्वण ब्रह्म में परिकल्पितम सर्व परल्पित है इस बात के लिए ही इत्यादि। वास्तव में शब्द मसमण अवस्थप्तिमा दर्शय अवस्थे अतीत अतएव जप्तिस्वे अनुभूतिवरूपे इस बात को दर्शाने मै श्लोक चतुर्ण पूर्णीय ब्रह्मण तुय निर्देश ब्रह्म को निर्देश होने से प्राप्त तो माया के द्वारा कल्पित जो स्थान गत संख्या की अपेक्षा से हमने इस ब्रम को भी चौथा कह दिया न सद्वितीय नास्तविक तीन अलग हैं, एक चौथा अलग है ऐसे करके सब द्वितीय कथन नहीं कर रहे हैं किए है यहाँ मायावी निकृष्टत्व आशीन उम्मीद को कह सकता है फिर तो तो ब्रह्म। तो तो तो मायाविशिष्ट मायाविशिष्ट है ब्रह्म, हो गया, नहीं नहीं तथा संबंधी अपने स्वरूप द्वारा न तत्बंध निकृष्टता माया द्वारा ये सारा कल्पना भले ही हो रहा हो इतने मात्र से वह स्वरूप के माध्यम से इसका कोई संबंध नहीं है माया द्वारा ब्रह्म का तत्सबंधी तत्व माया संबंध माया ने खुद ब्रह्म जी से संबंध जैसा दिखा देता है अपना चैतन्य से संबंध हुए के समान इन वास्तव में आज तक माया और चैतन्य का संबंध नहीं हुआ क्या का रज्ज, रज्जु के का सब संबंध हुआ आज तक लेकिन जो रज्जु में सब दिख है संबंध हुएगी ना इसी तरह से जिसको जगत दिखाई दे रहा है उसको हमें समझाने के लिए कहना पड़ता है कि माया नाम का चीज है जो तुमको ब्रह्म में दिखा रहा है ये माया नाम की चीज बीच में ना होती तो ब्रह्म में कुछ भी ना दिखाई देता स्वयं सच्चिदांद रूपानुभूति होती माया ही हमें दिखाती है अपने स्वरूप में इसलिए कहते हैं कि माया भी के जो निर्माण के द्वारा ब्रह्म का उस माया के साथ संबंध भले दिखाई दिया गया स्वरूप द्वारा वास्तव में उस माया के साथ संबंध नामक चीज ही नहीं है कुछ निकृष्टता निकृष्टता कहां से आ सकता है नहीं आ सकता अतवा वह या जो निर्गुण निराकर विशुद्ध ब्रह्म वो कैसा है वो अस्म पद बोध्य अस्मत का अस्मी जहां आ गया तो अस्मत आएगा ना उत्तम पुरुष अस्मी कहा होता है उत्तम पुरुष अहमोस नी अस्मी से ब्रह्म अहम न तो अप्रिज्य माणे दोनों अवस्था में होता है ना अस्मत का प्रयोग करो चन्ना भी करो तो वे अस्मी इसे आप प्रयोग करें तो वहां इसलिए लघु में क्या किया था स भवती तो भवत भवंती शब्द का प्रयोग किया साथ में है ना अहम् भवामि आवां भवावा वयम् भवाम ऐसे दिखा दिया फिर भवामि भवावा भवाम उनके बिना भी दोनों रूप दिखाए ना वहां पे इसलिए दिखाते हैं कि चाहे आप युष्म दादी को प्रयोग करें चाहे ना करें तो भी क्रियापद रहेगी इसलिए जहां क्रियापद है इसका निश्चित रूप न वहां यूषम दशमत के है जब ब्रह्म अहम न तो ऐसा दिखा दिखा। इस प्रकार से जीव के को खत्म कर दिया यहाँ और भी नमः यद्यपि नमह मात्र से आप कह सकते हो तो कृष्ण भाव वगैरह कल्पना लेकिन कल्पित भेद को लेकर नमस्कार हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ ग्रंथ कर्तव्य न भाषकार यहाँ भाषण करने जा रहे हैं तो औपाधिक दृष्टिकोण से नमस्कार निरुपाधिक दृष्टिकोण से ऐक्यत्व है ऐसे समझना चाहिए